भद्र कर्णे श्रृणुया मेवा भद्रंपे मजजत्रेस्त वस्तनुरीमदेव ही तंजायु स्वस्न इंद्रो वृद्धस्रवा स्वस्ती नूषा विश्वेद स्वस्ती नर्क्षो अनेमी स्वस्ति नो बृहस्पतिर्द शाति शांति शांति ही शिशं शंकरचार्य केशव बादरायनम सूत्रभाष्य वंदे भगवत पुनः ईश्वरो ईश्वर गुररात्मे मूर्तिभागिने यो नमः ओम वोम वदव्यादेहाय दक्षिणाूर्त नम ओदीय ब्राह्मण भाग की प्रश्नोपनिषद के प्रथम प्रश्नात्मक प्रथम प्रकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं इस प्रकरण के पन्द्रहवीं कंडिका तक की चर्चा मूल में हम लोग कर चुके हैं पंद्रहवीं कंडिका के भाष्य की चर्चा होनी है प्रथम प्रकरण है अपराविद्या के फल का वर्णन करने के लिए पर पराविद्या के प्रकरण में अपरा विद्या के फल का वर्णन उपयोगी हैं अपराद्या के फल से विरक्त ही पराविद्या इसलिए जिससे विरक्त होना है अधिकारी को पराविद्या के उसके स्वरूप का वर्णन पराविद्या के प्रकरण में हो रहा है तो परा विद्या के अधिकार संपादक वैराग्य जिसके प्रति होना है वह अपरा का फल। अपराविद्या दो प्रकार की होने के कारण दो प्रकार का है एक है केवल कर्मात्मिका अपराविद्या उसका फल है चंद्र लोक कहिए स्वर्गलोक कहिए या यहां पर कहा गया ब्रह्मलोक कहिए तेषावेशा ब्रह्म तपो ब्रह्मचर्य येषु सत्यम प्रतिष्ठित से बताया गया और दूसरा है वीरज ब्रह्मलोक वो कर्म समुचित उपासना या केवल उपासना रूपा अपरा विद्या का फल है उसका वर्णन आएगा इस प्रकरण के अंतिम कंडिका में उससे पहले पंद्रहवीं कंडिका का जो भाष्य है इसे देखें हम लोग तो पंद्रहवीं कंडिकास्थ प्रथम पद जो है तत उसकी व्याख्या करते हुए भाष्कर भगवान कह रहे हैं तत्र और तत्र का भी अर्थ करते हैं एवं सती और एवं सती का अर्थ है जैसा यहां पर कबंधी, का, कबंधी के प्रश्न का उत्तर देते हुए आचार्य पिपलाद जी ने मूल प्रजापति को मिथुनादि का सृष्टा होते हुए भी अपने ब्रह्मचर्य को अक्षुण्ण रखा मूल प्रजापति ने वो सृष्टा भी बने और ब्रह्मचर्य साधन भी उनमें विद्यमान रहा इसलिए एवं सती का अर्थ करते हुए तीन नंबर टिप्पणी में टिप्पणी कार कह रहे हैं कि प्रजापति व्रत शब्द का अर्थ है वह ब्रह्मचर्य व्रत एवं सती के ही ऊपर टिप्पणी है प्रजापते आत्मनो ब्रह्मचर्य रक्षित मिथुनादि सति सती ये एवं सती का अर्थ एवं शब्द होता है अभी तक जो बताया उस प्रकार को बताने वाला तो ये गृहस्थ हवय शब्द दोनों निपात है प्रसिद्ध अर्थ के स्मारक इसलिए कहते हैं कि हवय इति प्रसिद्ध स्मरणार्थो निपातो प्रसिद्ध अर्थ की स्मृति कराने वाले ह और वई ये दोनों निपात हैं और आगे कहते हैं तत्प्रजापते रितो ऋतु भार्गमन चरती कु दृष्टफलम् इदम् तो प्रजापति के व्रत का पालन करते हैं जो कौन तो कहते हैं दृष्टफलम तो उनका तो दृष्टफल ये, ये शब्द से ग्राह्य पहले बताया ही है ये गृहस्था तो उनका दृष्टफल बताया जा रहा है कि ते मिथुनम ते मिथुनम यानी पुत्रम दुहितरंच वे पुत्र पुत्री के माता पिता बन जाते हैं और अदृष्ट फल आगे बताया जा रहा है उत्तरार्ध में पूर्वार्ध में तो बताया गया ओ दृष्ट फल संतान प्राप्ति अदृष्ट फल है स्वर्गलोक की प्राप्ति इसलिए अदृष्टंच इत्यादि से कहा जा रहा है पूर्त दत्त तेशाम एव जरा आदृष्टापूर्त यांद्रमसो ब्रह्मलोक लक्षणों तो कहते हैं फल उन गृहस्थों को मिलता है जो हैं दत्तारी है, में प्रत्येह स्वभावार्थ में इसलिए और इष्टपूर्त दत्त ये हैं शास्त्र विहित कर्म तो शास्त्र विहित कर्म अपने अपने वर्णाश्रम उचित करना जिनका शील है स्वभाव है शास्त्र निषि को न अपनाना और शास्त्र विहित तो वर्णाश्रम उचित कर्मों को अपनाना ही जिनका शील है उन्हें कहा जाएगा इष्टापूर्त इष्टापूर्तदत्तकारी और उन्हें कतः यह ब्रह्मलोक प्राप्त होता है तेषा एव एष शब्दार्थ बताने के लिए कहते हैं यश चंद्रमसो ब्रह्म लोक तो जो चंद्र चंद्रशब्दित स्वर्गलोक है उसे ही यहाँ पर ब्रह्मलोक कहा जा रहा है क्योंकि ब्रह्मा है प्रजापति और प्रजापति हैं रई प्राण मिथुनात्मक और रई प्राण मिथुन में रई है चंद्रमा और चंद्र चंद्रमा भी प्रजापति का ही एक अंश होने से चंद्र शब्दी तो स्वर्गलोक भी हो जाता है एक प्रकार से ब्रह्मा का ही लोक ब्रह्मलोक तो ब्रह्म लोक अपित त्रियाक्षण यानि दक्षिणा मार्ग से प्राप्त तो कौन से इष्टपूर्तदत्तकारी गृहस्थों को ये मिलता है तो कते इष्टादि तो प्रधान कर्म है इनके सहयोगी साधन बताए जा रहे हैं ये शाम तपह और तपह शब्द का अर्थ करते हैं स्नातक व्रतादिनी तपह पदार्थ है स्नातक व्रत तो स्नातक व्रत क्या है तो स्नातक कहा जाता है जो गुरु वेद वेद अध्ययनार्थ गुरुकुल गुरु में रह करके वेद वेदाध्ययन कर चुका है और फिर समावर्तन संस्कार जिसका संपन्न हुआ और गृहस्थ आश्रम में प्रविष्ट होने के लिए घर पर आने के बाद समावर्तन संस्कार से संस्कारित तो होकर के एक स्नान करना होता है आश्रमांतर में प्रविष्ट होने के लिए वो स्नान कर चुका है वो है स्नातक जैसे यज्ञ संपन्न होने के बाद अवभृत स्नान होता है जो भी यजमान ऋत्विक तथा यज्ञ में आए हुए सदस्यगण हैं मिलकर के करते हैं ऐसे वेद अध्ययन के लिए स्वीकृत उपकुर्वान ब्रह्मचर्य आश्रम का समापन हुआ गृहस्थाश्रम में प्रविष्ट होना है तो ब्रह्मचर्य आश्रम के समापन का एक प्रकार से वह एक अंग है, तो है, उसका है क्या हाथ हाँ हाँ। तो का हाभृत का ही प्रतीक है तो इसलिए दो नंबर टिप्पणी में टिप्पणी कार कहते हैं स्नातक व्रत को बताते समय कि ब्रह्मचर्येन ब्रह्मचर्य वेदम कृत समावर्तन स्नानो गृहस्थ स्नातक स्नातक पदार्थ कौन है स्नातक व्रत एक साधन बताया ना तो स्नातक किसको कहा जाएगा तो कहते स्नातक वो है जो ब्रह्म, उपकुर्वान ब्रह्मचारी के रूप में गुरुकुल में रह करके वेद प्राप्त कर चुका है। और कृत समावर्तन स्नान तो समावर्तन स्नान भी कर चुका है ऐसा गृहस्थ स्नातक कहलाता और तत्कर्तव्यतया स्मृत्यादि युक्तानि स्मृत्या स्मृत्यादि युक्तानी स्म्रित्या, व्रतानि तो उस स्नातक के द्वारा कर्तव्य के रूप में स्मृति तथा श्रुति ने कहे हुए जो व्रत है उन व्रतों को कहा जाता है स्नातक व्रत वो कौन है तो कहते हैं उद्यंत इत्योम तो ये इतम उद्यंत उद्यंतमादित्यम इत्यादि स्मृति के द्वारा बताए गए जो व्रत है उन्हें कहा जाता है स्नातक व्रत वो है तप पदार्थ क्या आगे जो खान नहीं हाँ। उसी तो ये कहते हैं यानी उद्यंत कतने मस्तम अदितमस्त कदाचन नोपसृष्ट नारिस्थ न, न मध्यम नभसो इति ये पूरा श्लोक है तो ये आदित्य के विशेषण हैं इन इन अवस्था वाले आदित्य का दर्शन निषेध है धातु इक, हैं तो कहा गया कि स्नातक को उदित होते हुए आदित्य का दर्शन नहीं करना है क्यों तो उस समय अपने कर्मों में व्यस्त रहेगा संध्या आदि करने में त्रिकाल संध्या करनी है ना तो उस समय गायत्री जप आदि में व्यस्त रहेगा ध्यान पूर्वक जप करेगा और आंख बंद करके हृदय में अपने इष्ट देव का ध्यान करेगा तो बाहरी पदार्थों का ये करने का फुर्सत है जब हाँ यानी उस समय का कर्तव्य संपन्न होने के बाद उदित होते हुए ने बाद में फिर जब सूर्य अर्घ देते उदित हुए सूर्य को अर्घ देना है उदित होते समय ने उससे पहले ही ब्रह्म मुहूर्त पर जग करके स्नानादि से संपन्न हो करके ओ ध्यान भजन करना है संध्या भी बताई जाती है जिस समय प्रातः काल की उत्तम संध्या मानी जाती है अभी तारो तारे अस्त नहीं हुए हैं तारों का दर्शन हो रहा है उस समय संध्या करके गायत्री जप कर रहा है तो आदित्य का उदय हो चुका होगा उसके बाद अर्घ्य देना है तो उस समय दर्शन करना है और यहां उद्यंतम का अर्थ है अभी उदित हो रहे हैं उस समय उस समय तो अपने चित्त को समाहित करके ब्रह्म मुहूर्त का समय है करना है हृदय में ध्यान पूर्वक जब। तो क्षेत्र उद्यंतम आदित्यम यानी उद्यंतम आदित्यम निक्षेत और अस्तम यांतम आदित्यम कदाचन न इक्षेत तो ये कहते हैं कि कभी उदित होते हुए आदित्य का दर्शन हो भी जाए तो उतना दोष वह नहीं लेकिन ये जो है सूर्यास्त के समय अस्त होते हुए सूर्य को तो बिल्कुल न देखे कदाचन कभी न देखे उस समय तो अपने आप को समाहित रख करके संध्या वंदन आदि में ही लगाए रखें हा ध्यान स्तर है हाँ। हा और उपसृष्टम आदित्यम न ईक्षेत और वारिस्थम आदित्यम न मध्यम नो मध्यंगतम आदित्यम न इक्ष ऐसा अनु करना नहीं नहीं।, नहीं नहीं ये नभस मध्यंगतम उदित होता हुआ अस्तव होता हुआ और मध्यान्न का त्रिकाल संध्या करनी है ना न तो ये कहा है प्रतिबिंब वारिस्त है ने, जलस्थ जो है सूर्य नहीं वारिस्त तो सूर्य का विशेषण है ना सूर्य का जल में जो प्रतिबिंब पड़ता है का मतलब अपने चित्त को बहिर्मुख नहीं रखना है आंख आंख खुली रहेगी कि आंख ज्यादा मन को जो है बाहर ले जाती है ये है तो आगे हैं हाँ वो तो है वो मनुस्मृति का ये वाक्य है भाष्य में आगे हैं तप पदार्थ तो हो गया स्नातक व्रता और गृहस्थ का ब्रह्मचर्य है ऋतोन्यत्र मैथुना समाचार ब्रह्मचर्य और ये सुत्यम अन्दृतवर्जनम प्रतिष्ठित तो जिन में सत्य प्रतिष्ठित हैं और कैसा तो अव्यभिचारी ओ अव्यभिचारी तया प्रतिष्ठित हैं सत्यान आंध्रित वर्जन ये सब हो गए सहयोगी साधन अनेत्य ये तपादी साधनों से सहकृत इष्टपूर्त दत्त कर्म में लगा रहता है जो वह प्राप्त करता है इस ब्रह्मलोक को यानि स्वर्गलोक को उसे स्वर्गलोक प्राप्त होता है अब इस प्रकरण की अंतिम कंडिका है इसका अवतरण इसका उच्चारण कर लें तेषाम असो विरजो ब्रह्मलोक न नेश जिमृत न माया चेतीस तस्में ब्रह्मलोक का ज एक विशेषण है और पूर्व में जो ब्रह्मलोक था उसके साथ उच्चारित है ये तत्त सर्वनाम ये सह ब्रह्मलोक और यहा जो ब्रह्मलोक है उसके साथ अदस सर्वनाम का प्रयोग है ये तत्त समीपवर्ती पदार्थ के लिए प्रयोग होता है और असौ शब्द का प्रयोग होता है दूरवर्ती परोक्ष के लिए तो स्वर्गलोक और ब्रह्मलोक इन दोनों में पृथ्वीलोक की अपेक्षा पृथ्वीलोक से देखते हैं तो निकट पड़ता है पास में पड़ता है स्वर्गलोक और ये जो है ब्रह्मलोक वो तो उससे सब सबसे ऊपर है इसलिए दूर है वो तो तीन लोकों में तृतीय त्रि, लोक माना जाता है ना स्वर्गलोक तो है द्वितीय लोक, प्रथम लोक है अंतरिक्ष तो पृथ्वी की अपेक्षा पृथ्वी में पृथ्वी से निकलते तो पहले अंतरिक्ष रूप दिवलोक फिर स्वर्ग रूप दिव, दिवलोक मिलता है और फिर वो मिलेगा तृतीय दिवलोक ब्रह्मलोक इसलिए असो शब्द का प्रयोग है और विरजह यह विशेषण स्वर्गलोक के लिए प्रयुक्त ब्रह्मलोक शब्द का नहीं है वो तो रज से युक्त है रज है क्षय वृद्धि रूप दोष और क्षय वृद्धि रूप दोष से ग्रस्त हैं स्वर्गलोक घटता बढ़ता है तारतम्यमान है और ब्रह्मलोक क्षय वृद्धि रूप दोष से वर्जित है तो रज शब्द का अर्थ है क्षय वृद्धि आदि रूप दोष और उन वे विगत हैं जिससे उसे कहा जाएगा विरज शुद्ध निर्दोष स्वर्गात्मक ब्रह्मलोक सदोष ब्रह्मलोक है वृद्धिक्षयादि दोषों से युक्त है अरुण वृद्धिक्षादि दोषों से रहित निर्दोष ब्रह्मलोक है तृतीय दीवलोक असौ दिवलोक तो असौ विरजो ब्रह्मलोक है तेजाम शुद्ध ब्रह्मलोक के अधिकारी वे लोक हैं, उनको प्राप्त होता है कहा किनको उनको तो पदार्थ को ही बताने के लिए हैं येशु, जिम्मे आंद्रितम और मायाच न ऐसा अनुय करना तो जिनमें येशु न जिम्मे येसु न आंद्रितम और येसु न माया तो ये तीनों जिन में नहीं है जिम्मा शब्द का अर्थ है कुटिलता और आंद्रित शब्द का अर्थ है ये जो है आंद्रित मिथ्या भाषण आदि असत्य है? और माया है मिथ्याचार बाहर कुछ दिखाना अंदर मन में कुछ होना मन में कुछ है बोलता कुछ है करता कुछ है तो माया माया भी है माना जाता है. मिथ्याचार है ये दोष है कुटिलता असत्यता और माया यानी मिथ्याचार और ये दोष जिसमें नहीं है इन दोषों से रहित जो हैं, वे वीरज ब्रह्मलोक के अधिकारी हैं उन्हें वीरज ब्रह्मलोक प्राप्त होता है ये दोष ना हो और अपने अपने वर्ण आश्रम विहित तो कर्मों का अनुष्ठान के साथ साथ उपासना भी कर रहे हो समुच्चय कारी भी होना चाहिए प्रधान तो वही है, है जैसे इष्टपूर्त कारी है और तपादी सहयोगी साधन है तो उसे स्वर्गलोकात्मक ब्रह्मलोक मिलता है और जो जिम्हादि दोषों से रहित समुच्चयकारी हैं या केवल उपासक हैं उन्हें मिल जाता है वीरज ब्रह्मलोक ये कहा जाएगा तो भाष्य को देखिए यस्तु इत्यादि भाष्य की अवतरण टीका है तेशाम असो इत्यादि यस्तु इति। तो कहते हैं तेशाम असो विरज ब्रह्मलोक इत्यादि जो कंडिकात्मक वाक्य हैं उसकी व्याख्या भाष्यकार भगवान प्रारंभ करते हैं यस्तु इत्यादि भाष्य से भाष्यम है यस्तु पुनः आदित्योपलक्षित उत्तरायण प्राणात्म भाव तो उत्तरायण शब्द से लेना है उत्तरायण से प्राप्य उत्तरायण शब्द यहां पर उत्तरायण मार्ग से प्राप्य स्थान का बोधक है ब्रह्मलोक का इसलिए टीकाकार लिखते हैं उत्तरायण तेना प्राप्य इत्य उत्तरायण का अर्थ है उत्तरायण मार्गे न प्राप्य वो ब्रह्म का विशेषण है और प्राणात्म भाव शब्द का अर्थ करते हैं भाष्य में प्राणात्म भाव शब्द है ना उसका टीकाकार अर्थ कर रहे हैं कि प्राणात्म भावो यानी अपर ब्रह्मतया अवस्थानम अपर ब्रह्मतया अवस्थान का अर्थ सायुज सूत्रात्मा का सायुज्य सूत्रात्मा के साथ तादात्म्य प्राप्त हो जाना और असो हा ये हुआ तो प्राणात्म भाव पदार्थ बता दिया विरज शब्द का अर्थ भाष्य में भाष्कर भगवान करते हैं कि शुद्ध विरज यानी शुद्ध और न चंद्र ब्रह्मलोकवत रजस्वलो वृद्धिक्षयादि युक्त तो चंद्र ब्रह्मलोक जैसा सदोष है ऐसा वृद्धिक्षयादि दोषों से युक्त ब्रह्मलोक नहीं है तो वृद्धिक्षयादि युक्त असो न ऐसा अन्वय करना अब वो तेषाम पदार्थ विषयक जिज्ञासावान का ये प्रश्न है कि केशाम तेषाम इति तो कहा कि उन लोगों को निर्दोष उस ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है तो वे लोग कौन हैं जो निर्दोष ब्रह्मलोक के अधिकारी हैं ये प्रश्न किया केशाम तेशाम इस है। तो केशाम तेशाम इस तो प्रश्न का अर्थ करते हैं टीकाकार तेशाम असो इत्यत्र इति तेषा विरजा इति प्रश्न तो तेशाम असो तीरज ब्रह्मलोक इस वाक्यस्थ तेषाम इस सरोनाम से श्रुति किसका निर्देश कर रही है तेषाम इस सौरोनाम से ग्राह्य कौन है ये प्रश्न का अर्थ हुआ अब इति तो इस प्रकार का प्रश्न होने पर तेषाम पदार्थ को हमारे द्वारा बताया जाता है ये उत्तर देने की प्रतिज्ञा है इति से तो आगे हैं यथा अनेक विरुद्ध इत्यादि भाष्य इसका उत्तरण लिखते हैं टीकाकार ये इत्यादि भाष्य है नेश न माया चेति इस उत्तरार्ध की व्याख्या तो न एषु इत्यादि के व्याख्यान व्याख्यानूप यथा ग्रहस्थान इत्यादि भाष्य का अवतरण लिखते हैं टीकाकार न एशु इत्यत्र शब्दं वेतिरेक प्रदर्शनेन व्याच न एषु जिम्मे इत्यादि उत्तरार्ध स्थ शब्दों का व्याख्यान भाष्यकार भगवान कर रहे हैं व्यतिर मुख व्यतिर दृष्टांत द्वारा इसलिए कहते हैं व्यतिरेक प्रदर्शन यानी दृष्टांत दे करके जिम्हादि पदार्थ का स्पष्टीकरण करते हैं यथा इत्यादि से तो भाष्य में है यथा गृहस्थान अनेक विरुद्ध संव्यवहार प्रयोजन वत्वात वत्वात्म यानी कौटिल्यम वक्रभाव अवश्यम भावी तो कहते हैं गृहस्थ आश्रम को चलाने के लिए गृहस्थ को अनेक प्रकार का व्यवहार करना पड़ता है और उन अनेकों प्रकार के व्यवहारों में पूर्ण रूप से अंदर बाहर से सरलता रखेगा तो संसार उसे लूट लेगा इसलिए थोड़ा वक्र भाव रखना पड़ता है ग्रहस्त, ग्रहस्त को वो अवश्यम भावी है भाष्यकार भगवान कहते हैं तो जिम्मेम कौटिल्यम वक्र भावो अवश्यम भावी यथा यानि जिम्हा पदार्थ हो गया कौटिल्य वो आ, रह सकता है आने को प्रकार का व्यवहार जिनको करना होता है उनमें लेकिन कहते तथा ब्रह्मलोक के जो अधिकारी हैं, ब्रह्मलोक में जाना चाहते हैं समुच्चयकारी हैं, उन्हें तो भावी ब्रह्मलोक की प्राप्ति के लिए वर्तमान में कुछ नुकसान होता भी है कुटिलता को छोड़ने से तो कुटिलता को तो छोड़ना है भावी महान प्रयोजन को देखते हुए इस दृष्टि से कहते हैं तथा न येसु जिम्मे तो दृष्ट लाभ के लिए किया जाने वाला जो जिम्मा है वह दृष्ट नुकसान भले ही हो लेकिन भावी अदृष्ट जो ब्रह्मलोक की प्राप्ति है संसार अंत पाति सर्वोत्कर्ष संपन्न लोक है उस लोक की प्राप्ति के लिए उस जिम्मा को कुटिलता को छोड़ करके या तो समुच्चय अनुष्ठान या तो केवल उपासना कर रहे हैं जो उन्हें वह वीरज ब्रह्मलोक प्राप्त होता है ऐसा नुय करना क्योंकि तो तेम शब्द से ग्राह्य कौन है ये प्रश्न है ना तो तेम शब्द से ग्राह्य ब्रह्मलोक के अधिकारियों को बताया जा रहा है ब्रह्मलोक का प्रधान साधन तो समुच्चय या केवल उपासना का अनुष्ठान रहेगा ही उस प्रधान साधन के साथ साथ अंगभूत, कुटिलता कुटिलताहित्य ये भी जरूरी है ये जिसमें जिन समुच्चय कार्यों में नहीं है वे उस शुद्ध ब्रह्मलोक को प्राप्त करते हैं इस दृष्टि से वे हैं तेषां तेषां पदार्थ से, पद से न त, तथा न तथा है ब्रह्म लोक ऐसा अनुय करना इस प्रकार ये जिम्म पदार्थ बताकर के अब अदृत पदार्थ बता रहे हैं कि यथा च चहस्थान क्रीड़ा नर्मादि निमित्तम आंद्रितम अवर्जनीयम तो गृहस्थों को जैसे क्रीड़ा यानि खेल और नर्म यानि हासी मजाक हासी मजाक आदि निमित्तक जो आंद्रित हैं असत्य हैं वह अवर्जनीय है अवर्जनीय ने अवश्यंभावी है तथा न येशु शु जिनकी दृष्टि क्षणिक मानो जीवन से निकल करके जो अपना लक्ष्य है सापेक्ष नित्य ब्रह्मलोक कल्प पर्यंत स्थाई जो है हा? हाँ, हाँ क्रीड़ा आदि में झूठ बोलते हैं वो माफ हैं गृहस्थों को जिनको स्वर्गातिक तक पहुंचना है उनके लिए तो ये चल जाता है लेकिन संसार में सर्वोत्कृष्ट स्थान है ब्रह्मलोक जहां पर पहुंचने के बाद एक बार पहुंच जाए तो जब तक चंद्र सूर्य हैं, तब तक वापस आने की आवश्यकता नहीं है ऐसे स्थान पर पहुंचने के लिए जो क्रीड़ा नर्मादि निमित्तक तक आंद्रित है उसको भी छोड़ना है वो भी जिनके अंदर नहीं है हंसी मजाक में भी झूठ नहीं बोलते हैं सत्य का पालन करते हैं खेल खेल में भी नहीं बोलते हंसी मजाक में भी नहीं बोलते असत्य जो येषु तत्म विरजो ब्रह्म लोक ऐसान्वय करना तथा माया इवा न विद्यते तो जैसे विद्योजैसे में, में माया संभव है ऐसी जिन अधिकारियों में माया नहीं है माया का मिथ्याचार और मिथ्याचार जिनमें नहीं है वे समुच्चयकारी या केवल उपासक ब्रह्मलोक को प्राप्त करते हैं वीरज वीरज ब्रह्मलोक उन्हें प्राप्त होता है तो माया पदार्थ स्वयं बताते हैं भास्कर भगवान तो माया नाम बहिरन्था आत्मा प्रकाश्य अन्यथैव कार्य करोति सा माया मिथ्याचार रूपा माया मिथ्याचार है और मिथ्याचार का स्वरूप क्या है तो मिथ्याचार की परिभाषा है लोगों को दिखाता कुछ और है और प्रत्यक्ष में कर्ता कुछ और है तो वही अन्यथा आत्मान प्रकाश्य यानी बाहर अपने आप को कुछ अलग ढंग का दिखाता है और अन्यथा एवं कार्यम करोति विपरीत कार्य करता है सा माया वो मिथ्याचार है वही माया है और ये माया जिनके अंदर हैं उनका ब्रह्मलोक में प्रवेश नहीं है इस माया से मिथ्याचार मिथ्याचाराया से जो वर्जित है वे समुच्चयकारी ग्राह्य है <coughs> इस प्रकार यहां पर जिम्हादी पदार्थों को बता करके अब तेशाम ये उत्तरार्थ एक प्रकार से तेषाम असो विरजो ब्रह्मलोक इस पूर्वार्धस्थ जो प्रथम पद है तेषा उसका अर्थ बताने के लिए है न ये शु जिम न मायाच ये उत्तरार्ध है इससे तो बताया गया तेषा पदार्थ कोई और इस प्रकार ये तेषा पदार्थ ज्ञात होने के बाद वाक्यर्थ ज्ञाने पदार्थ ज्ञानम कारणम के अनुसार तेषाम पदार्थ ज्ञात हुआ वीरज पद पदार्थ की भी व्याख्या हुई वीरज पद भी बताया गया निर्दोष ब्रह्मलोक तो ज्ञात ही है तो अब तेषाम असो वीरजो ब्रह्मलोक ये जो वाक्य है इस वाक्य का अर्थ बता रहे हैं पदार्थ कथन हुआ पदार्थ कथन करते समय मुख्य रूप से एक विरज पदार्थ बताया और दूसरा तेषाम पदार्थ बताया तेषाम पदार्थ मूल में ही बताया गया न ये शु जिम इत्यादि से उसकी भी व्याख्या हुई तो तेषाम असोवीरजो ब्रह्म लोक में व्याख्य दो पद थे उनकी व्याख्या हो गई तो पदार्थ कथन होने के बाद वाक्यार्थ कथन भगवान भाष्यकार कर रहे हैं और वाक्य एक ही है उसका करते हैं, माया इसका उत्तरण लिखते हैं टीकाकार माया ग्रहण तादृशा दोषाण उपलक्षण वाक्या तो माया ग्रहण जो यहाँ माया मादयो दोषा इतो इस वाक्य में माया शब्द का ग्रहण उन दोषों काम दोषान उपलक्षण इसमें तादृश दोष से लेना जिम्म आद्रित आदि बाकी जो दोष माया से अतिरिक्त और ये बताते हुए अब वाक्य संग्रह दर्शय संग्रह करके बताते हैं माया बता है मयादा येषु अहमचारीस्थभिक्षुषुम्ताभा विद्यनुपेणाशो विरजो ब्रह्मलोक इति ऐसा ज्ञानयुक्त कर्मवता गति ये हुआ तेषाशो विरजो ब्रह्मलोक वाक्य का संग्रहित अर्थ तो माया इत्यादि दोष रहित जो अधिकारी हैं कौन तो ब्रह्मचारी हैं वाणप्रस्थ हैं और भिक्षु हैं इनमें इनका सर्वथा अभाव संभव है दृष्ट जो अनर्थ है तत्काल होने वाले इन कुटिलादि के न करने पर जो नुकसान है उनको ये सहन कर सकते हैं इसके लिए ये कहते हैं कि ये जो ब्रह्मचारी वाहन और भिक्षु हैं इनमें ये दोष नहीं रह सकते ठीक ठीक शास्त्र को जैसे अपेक्षित है ब्रह्मचारी आदि वैसे अधिकारियों में ये सब इनका निमित्त विद्यमान न होने के कारण ये दोष न विद्यंते निमित्ताभावत इसलिए भी इसमें लिखते हैं तो निमित्ताभावात न विद्यंते इनके लिए क्रीड़ा नर्मादि ये नहीं है हाँ निमित्त नहीं है और अनेकों प्रकार का समव्यवहार रूप निमित्त नहीं है सारे समव्यवहारों को छोड़ करके केवल भावी जो जीवन है जन्म है उसको सुधारने के लिए मात्र लगे हुए हैं तो उनके उनमें इन सब का निमित्त न होने से निम्हादि दोष नहीं है जिन इन अधिकारियों में तो कहते तत्साधन अनुरूपेण तेम तो ये जिम्हादि का अभाव जिम्हादि दोषों का अभाव निर्दोष है जिम्हादि दोष रहते और साथ में समुच्चयारी है तो इसलिए क्या होगा कि तेष्याम यानि ज्ञान युक्त कर्म वताम, तेष्याम का ही अर्थ है ज्ञान युक्त कर्मवताम वताम। प्रधान साधन तो वही है ज्ञान यानी उपासना और कर्म तो ज्ञान युक्त कर्म उपासना समुचित कर्म वता मैंने वाले समुच्चयकारी, तो ज्ञान समुचित उपासना समुचित कर्मानुष्ठाई जो ब्रह्मचारी वानप्रस्थ अनुप्रस्थ भिक्षु हैं उन्हें तेषाम शब्द से ग्रहण करना है और असो विरजो ब्रह्मलोक और ब्रह्मलोक विरज ब्रह्मलोक यानी यह गति गति यानी फल अपरा विद्या का यह फल उन्हें प्राप्त होता है और पूर्वोक्तस्तु ब्रह्मलोक केवल कर्मी नाम चंद्र लक्षण और पंद्रहवे कंडिका में जो एक ब्रह्मलोक बताया वह तो किसको प्राप्त होगा वो होगा केवल कर्मी को और समुच्चय कार्य को विरज ब्रह्मलोक प्राप्त होगा ये जो कहा तेम असो वीरजो ब्रह्मलोक इति इसमें इति शब्द का अर्थ करते हैं अच्छा उससे पहले थोड़ा ये माया इत आदि इस पर थोड़ी टीका है ये जो कहा था ये शु अधिकारी ब्रह्मचारी वानप्रस्थ प्रस्थ इसमें भिक्षु शब्द से कौन से भिक्षु को लेना है ये कह रहे हैं कि इति परमहंस व्यतिरिक्तान कुटी चकादीनाम ग्रहणम तो चार प्रकार के सन्यासी होते हैं ना उनमें से परमहंस को छोड़ करके बाकी जो तीन हैं कुटी चक बहुदक और हंस इन तीनों को भिक्षु शब्द से ग्रहण करना जो स्व आश्रम विहित कर्मों का अनुष्ठान भी करते हैं साथ में उपासना भी करते हैं जिसमें त्रयोधर्मस्क में तीन जो धर्मस्कंद बताएं पहला यज्ञ दान तप से उपलक्षित ग्रहस्थ दूसरा तप और तीसरा ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी है नैष्टिक ब्रह्मचारी उपकुर ब्रह्मचारी तो वेद अध्ययन के लिए आता है वो गृहस्थ में ही चला जाएगा पहले वाले में और तप शब्द से वान और सन्यासी को लिया गया वो कौन सा सन्यासी तो कहा गया आश्रम सन्यासी आश्रम सन्यासी में ये जो तीन प्रकार के आश्रम सन्यासी है वे तीन प्रकार के आश्रम सन्यासी भिक्षु शब्द से यहां भाष्य में ग्रहण करने और इन सबको क्या फल बताया ये ते सर्वे पुण्यलोका भवंती सर्वएते पुण्यलोका भवंती वाक्य बताता है छांदोग्य का कि इन सबको पुण्यलोक की प्राप्ति होती है वह पुण्यलोक है संसार अंतपाती पाती ही स्वर्गलोक से लेकर के ब्रह्मलोक वीरज ब्रह्मलोक तक दो प्रकार का ब्रह्मलोक स्वर्गलोक भी और वीरज ब्रह्मलोक भी उनके अधिकारी हैं और ब्रह्म संस्थो अमृतत्व ए मुख्य जो अमृतत्व है उसकी प्राप्ति होती है ब्रह्मस्थ को और ब्रह्मस्थ शब्द से वहां पर लिया परमहंस सन्यासी इसलिए यहाँ पर टीकाकार कहते हैं भिक्षुसु इति परमहंस व्यतिरिकता कुटी कुटीचकादी नाम ग्रहनम। ब्रह्मचारी वाहन प्रस्त भिक्षुसु यहाँ पर भिक्षु शब्द से बाकी तीन सन्यासियों का आश्रम सन्यासियों का ग्रहण करना जो क्रम सन्यासी है बिना वैराग्य के चारों आश्रम शास्त्र कहता है वर्णत्र को स्वीकार करने चाहिए उस दृष्टि से गृहस्थ का समापन करके वानप्रस्थ में आ गए और वानप्रस्थ का समापन करके हंस सन्यासी सन्यासी भी बन गए तो वे आश्रम हैं और उन आश्रम सन्यासियों के लिए भिक्षु शब्द से ग्रहण करना ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है लेकिन इन साधनों से संपन्न ये दोष न हो और उपासना करते रहे तो और परमहंस जो ब्रह्म संस्था शब्द से ग्राह्य हैं, उनका क्यों ग्रहण नहीं किया जा रहा है भिक्षु शब्द से, तो कहते इसलिए कि वीरज लोक की भी अपेक्षा जिनके चित्त में होगी वही तो वीरज ब्रह्मलोक की प्राप्ति के लिए उसका साधन स्वीकार करेंगे अनुष्ठान करेंगे उस साधन का और ये तो ब्रह्मलोक पर्यंत भोगों से विरक्त है नचिकेता जैसे तो ये कह रहे हैं कि तेषा ब्रह्मलोकात अपि अपनी तत्र तत् अनर्थित तेषा परमहंसाना जिनके अंदर आत्मात्म विवेक ठीक ठीक हुआ है साधन चतुष्टय संपन्न है तो नित्यानित्य वस्तु विवेक ठीक ठीक होने के कारण ब्रह्मलोक भी भले ही स्वर्गलोक की अपेक्षा अधिक स्थायी है इस कल्प में पुनरावृत्ति वर्जित है लेकिन सर्वथा पुनरावृत्ति से वर्जित तो नहीं है गीता कहती है आ आब, ब्रह्म घोना लोका पुनरावर्ति नर्जुन कल्पांतर में इस कल्प का महाप्रलय होने के बाद जब कल्पांतर होगा और ब्रह्मलोक में जिनको ब्रह्मबोध नहीं होगा उनकी तो पुनरावृत्ति होनी ही है ब्रह्मलोक में जाने के बाद भी इसलिए वो भी कल्पांतर में जन्म दिलाने वाला होने कारण अनित्य ही है और वो भी अनित्य रूपे न निश्चित हैं जिनको वो है नित्य नित्य वस्तु विवेकी आत्मा को छोड़कर के बाकी सब का सब अनित्य ही है अनात्मा मात्र अतो अन्यत आर्तम तो इस प्रकार जिनका निश्चय है उनको आर्तत्व रूपेण निश्चित ब्रह्मलोक विषयनी विषय अर्थिता यानी इच्छा नहीं रहेगी इसलिए उन्हें यहाँ पर भिक्षु शब्द से ग्रहण नहीं करना तेषाम शब्द शब्द का अर्थ बताया जा रहा है ना? तेषाम पदार्थ तो है जो ब्रह्मलोक के अधिकारी है ब्रह्मलोक को चाहते हैं और परमहंस ब्रह्म लोक को नहीं चाहते हैं तो ब्रह्मलोकात अपि विरक्तत्वेन तत्र विरक्त तत्व अन्य है अब विरजो ब्रह्मलोक इति एसा इसमें जो मूल में भी इति शब्द है ना न जिम्मत न माया चेति इस इति शब्द का अर्थ भास्कर भगवान ने किया इति एसा ज्ञानयुक्त कर्मवता गति ये मूल चेती के पास में जो इति शब्द है उसका अर्थ कर रहे हैं इसलिए टीकाकार ने अवतरण लिखा इति शका शब्दार्थम आह इती। इती शब्द के अर्थ को भाष्यकार भगवान बता रहे हैं कौन से इति शब्द का भाष्यकार बताएंगे तो मूल के इति शब्द का चेती में जो अंतिम में इति शब्द है और वह इति शब्द बता रहा है कि ये सा ज्ञान युक्त कर्मवताम गति यानी समुच्चय अनुष्ठाई को विरज ब्रह्मलोक की प्राप्ति रूप फल मिलता है यह गति शब्द का अर्थ है फल और पूर्वक्त तो ब्रह्मलोक किन को मिलेगा तो कहते हैं पूर्वक्तु ब्रह्मलोक केवल कर्मी चंद्र इति इति श्रीमत् श्रीमत् सपरीव्राजकाचार्यमद्गोविंद्यपादिष्य भाष्ये प्रथ प्रश्न आनंद ज्ञान विरचित प्रश्नोपनिषद भाष्य टीका प्रथम प्रश्न ओ भद्र कर्णे पसे देवा भद्रंपसेम्श